गीता तत्व चिंतन ध्यान योग का प्रसाद 285 सौ चित्त की व्याख्या इस प्रकार विनियत चित्त वह है जहाँ हमने बाहर के विक्षोपों के आने का द्वार बंद कर दिया पर भीतर से विक्षेप तो आ ही सकते हैं योग की पूर्ण स्थिति में भीतर से आने वाले विक्षेपों का दरवाजा भी बंद कर दिया जाता है इसी को निष्प्रिय सर्व कामेभ्य कहकर सूचित किया है जैसा कि हम कह चुके हैं कामना ही काम्य वस्तुओं की स्प्रिया ही भोगे हुए सुख की स्मृति ही चित्त में भीतर से चंचलता पैदा करती है जब योग की उस पूर्ण स्थिति में विक्षेप के बाहरी और भीतरी दोनों दरवाजे बंद हो जाते हैं तब चित्त आत्मन्य व अवतिष्ठते अपने में ही स्थित हो जाता है हम चित्त के अपने में ही स्थित होने का वर्णन अपने दूसरे 18वें एवं इकहत्तरवें गीता प्रवचन में कर ही चुके हैं हम बता चुके हैं कि हमारे मन में असीम संभावनाएं नही थे उसमें अनंत शक्ति है पर हमें इसका पता इसलिए नहीं है कि हमारा मन आज बिखरा हुआ है उसके अनगिनत अग्र है इसीलिए हमारे मन में भूथरापन है उसमें भेदन शक्ति नहीं है जैसे सामान्य आलोक किरण में कोई पेनेट्रेटिंग पावर भेदन शक्ति नहीं होती वह कपड़े तक तो को नहीं भेद पाती पर जब उसी की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी जाती है या उसकी वेवलेंथ कम कर दी जाती है तो वही एक सरे बनकर चमड़े तक को भेद डालती है वैसे ही आज हमारा मन बिखरा हुआ होने के कारण अपनी शक्ति को अपनी संभावनाओं को पहचान नहीं पा रहा है पर जब उसे एक अग्र एक अग्र कर दिया जाता है तो उसकी निहित शक्ति और संभावनाएं प्रकट होने लगती है सूर्य किरणों में ताप है वे कागज या अन्य किसी वस्तु को तभी जला पाती है जब आतिशी शीशे के द्वारा उन बिखरी हुई किरणों को एकाग्र कर उस वस्तु पर डाला जाता है मन भी एकाग्र होने पर अपनी अकल्पनीय शक्तियों को प्रकट करने लगता है साधारण तौर पर ध्यान पराग्रता से, पर से ही काम नहीं बनता वैसे तो मन अपनी अभिरुचि के विषय में स्वयं एकाग्र हो जाता है जैसे यदि मुझे संगीत में रुचि है तो मेरा मन संसार की अन्य वस्तुओं से स्वयं ही सिमट जाएगा और संगीत में केंद्रित हो जाएगा मैं अपनी वृत्तियों को दुनिया से बटोर कर संगीत में जितना ही लगा सकूंगा, मेरा संगीत उतना ही बढ़िया होगा जब एक चित्रकार अपने वृत्तियों को अन्य विषयों से समेट कर चित्रकारी में केंद्रित करता है तो बढ़िया चित्र बनता है ऐसा ही सभी विषयों पर यह सत्य लागू होता है पर यह ध्यान योग है कि एकाग्रता यह ध्यान योग की एकाग्रता नहीं है ध्यान योग की एकाग्रता वह है जब हम वृत्तियों को बाहर के समस्त विषयों से समेटकर स्वयं चित्त के ऊपर ही केंद्रित करते हैं इस प्रकार लौकिक एकाग्रता और ध्यान योग की एकाग्रता में अंतर यह हुआ कि प्रथम में हम वृत्तियों को समेटकर अपने से बाहर किसी अन्य वस्तु में केंद्रित करते हैं जबकि दूसरी में हम उन्हें चित्त के ऊपर ही लगाते हैं फल यह होता है कि चित्त अपनी ही परतों को भेदने लगता है और एक दिन विघटित होकर आत्म तत्वों में समाहित हो जाता है मांडुक्य उपनिषद इस अवस्था का वर्णन करते हुए कहता है प्रपंचोप समम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेय वह प्रपंचों का उपसमरूप शांत शिव और अद्वैत रूप चौथी तुरीय अवस्था है वही आत्मा है वही जानने योग्य है इसी अवस्था को प्रस्तुत श्लोक में चित्त का अपने में ही स्थित हो जाना आत्मनि एव अवतिष्ठते कहा है और यह योग युक्त होने की भी अवस्था है पंद्रहवें श्लोक में जिस समाधि का वर्णन है वह स्विकल्पक है और यहाँ पर चित्त की जिस स्थिति का वर्णन किया गया है उसे निर्विकल्पक समाधि कहा जाता है